किशोर, किशोर जगत राष्टिये शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशत की के केंद्रिये शैक्षिक प्राध्योगी की संस्थान दोरा प्रस्तु थे धनी कारेक्रमों की शंखला किशोर जगत किशोर जगत में आज का विशे है भूगोल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 क्या है हमारे चारों चारों चारों क्या है हमारे चारों चारों चारों घर है घर है सड़क है सड़क है क्या है हमारे चारों चारों क्या है हमारे चारों ओर चारों इस कार्यक्रम में आप सुनते हैं एक वार्ता शीर्षक है भूगोल का कार्यक्षेत्र भूगोल के लिए अंग्रेजी शब्द ज्योग्राफी है जिसका साहित्यिक अर्थ प्रित्वी का वर्णन जियो यानि प्रित्वी और ग्राफोस यानि वर्णन है इस शब्दावली का सर्व प्रथम प्रयोग एरेटोस थेनिज नामक युनानी विद्वान ने किया था जो मिश्र के अलेक्जांड्रिया नगर में 276 से 192 इशा पूर्व रहते थे इससे यह इसपश्ट है कि पुराने समय में भूगोल की संकल्पना किस प्रकार की गई थी पर आज भूगोल केवल पृत्वी के वरणन तक सीमित नहीं है इसने अब विज्ञान का पद ग्रहण कर लिया है जो भूपृष्ठ यानी भूमि पर विभिन्न प्राकृतिक और सांस्कृतिक लक्षणों की व्यवस्था की व्याख्या करता है भूगोल को प्राय समस्त विज्ञानों की जननी कहा जाता है इसमें कुछ सत्य अवश्य है मानव को सभ्य जीवन के आरंभिक चरणों में सर्वशक्तिमान एवं सर्वव्यापक प्रकृति के साथ समझौता करना पड़ा प्रकृति के प्रति मानव की जिज्ञासा सर्वाधिक थी बहुधा प्रकृति का मानवीकरण किया गया और मानव जीवन को प्रभावित करने के आधार पर इसके तत्वुं को देवी देवताओं, दानवू तथा बुरी आत्माओं के रूप में प्रदर्शित किया किया किल庫 कि मानव प्रकृति द्वारा निर्धार्रत सीमाओं में बन्धा था क्योंकि प्रकृति स्र्वशक्तिमान थी और इसे नियंतरित करने के तक्ली की सा पुरातन और कमजोर थे अतः मानव ने अपने प्राकृतिक पर्यावरण के साथ रहना सीखा उसने प्रकृति के आदेशों के विरुद्ध जाने का प्रयास भी नहीं किया उसने प्रकृति के साथ सहयोग किया और इसका एक अंग बन गया पशुओं और पौधों को पालतू बनाने की प्रक्रिया ने मानव जीवन में महान परिवर्तन की शुरुआत की इसकी परिणति कृषि क्रांति के रूप में हुई जो 18वीं शताब्दी तक यूरोप में और 19वीं शताब्दी तक एशिया अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका में चली जैसे-जैसे मानव के सांस्कृतिक आधार का विस्तार हुआ उसका प्रकृति के साथ संबंध अधीनता से सहयोग के रूप में बदल गया उसके साधनों तथा तकनीक में सुधार के साथ-साथ ज्ञान भंडार में वृद्धि हुई 17वीं शताब्दी तक प्रकृति के बंधनों को तोड़कर मानव ने अपने लाभ के लिए इसे नियंत्रित करने का साहस दिखाया उसने विभिन्न प्रकार के यांत्रिक एवं रासायनिक तरीके विकसित करके एक व्यापक परिवर्तन लाने की शुरुआत की जिसे सामान्यतः औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाता है इसे समस्त विश्व में फैलने में लगभग 3 शताब्दी अर्थात 18वीं से 20वीं शताब्दी तक का समय लगा औद्योगिक क्रांति की ताकत एक ओर वैज्ञानिक अनुसंधान थी तो दूसरी ओर यूरोप द्वारा अमेरिका ऑस्ट्रेलिया एवं अफ्रीका की विरल आबादी वाली समृद्ध भूमि तथा एशिया की अत्यधिक विकसित संस्कृति तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्गों की खोज थी आपसी आदान-प्रदान के बढ़ने के साथ महाद्वीपों और महासागरों पर्वतों एवं मैदानों नदियों व झीलों तथा लोगों और स्थानों का ज्ञान कई गुना बढ़ा मानचित्रों और चार्ट्स बनाने के लिए दूरी दिशा ऊंचाई तथा गहराई का मापन और सांस्कृतिक लक्षणों की विस्तृत जानकारी की आवश्यकता हुई भूगोल वास्तव में विश्व परिप्रेक्ष्य में देखा जाने लगा लोगों की मनोवृत्ति में परिवर्तन आया और वे प्राकृतिक तथा मानवीय घटनाओं का प्रस्तुतीकरण पौराणिक से हटकर वैज्ञानिक ढंग से करने लगे एक बार वैज्ञानिक पूछताछ की प्रवृत्ति जागृत हुई और विश्व के बारे में और अधिक सूचनाएं मिलने लगी तब विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक लक्षणों को जन्म देने वाली प्रक्रियाओं के गहन विश्लेषण करने की इच्छा भी बढ़ी इससे विशिष्टी करण की आवश्यक्ता हुई जिसने अंततह भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जैव विज्ञान, अर्थ शास्त्र, समाज शास्त्र, राजनीत शास्त्र आधि जैसे क्रम बद्ध विश्यों को जन्म दिया। ये सभी विशय पहले सम्मिलित रूप से भूगोल विषय के ही भाग थे आज सैकड़ों विषय तथा उपविषय हैं जो प्रकृति तथा मानवीय आचरण के रहस्यों को खोलने के प्रयास में जुटे हैं भूगोल सहयोगी विशिष्ट विषयों से प्रतिस्पर्धा नहीं करता बल्कि स्वयं सूचनाएं प्राप्त करने के अलावा अन्य विषयों द्वारा प्राप्त ज्ञान को संसाधित करके सिद्धांतों और नियमों का प्रतिपादन करता है जिनसे भूपृष्ठ पर निरंतर घटने वाले परिवर्तनों की व्याख्या की जा सके इसीलिए भूगोल सही अर्थ में विश्व स्तर से स्थानीय स्तर तथा विभिन्न कालों प्राचीन काल से भविष्य तक में होने वाले स्थानिक परिवर्तनों को समझने में लगा हुआ है किशोर जगत इस श्रृंखला में अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम